गीता तत्व चिंतन युद्धाय उत्तिष्ठ मृत्यु का वैज्ञानिक विवेचन कुछ लोगों का विचार है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए ही यह स्तुति वाक्य कहा गया है यदि वे युद्ध से विरत हो जाएं, तो देश में नाना प्रकार की विपत्तियां आ सकती हैं अतः वीरता के प्रसार और आक्रमण कार्यों से देश की रक्षा करने के लिए ऐसी बातें कही गई है पर जब हम गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं तो पता चलता है कि यह स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन मात्र नहीं है अपितु तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जो युद्ध में पीठ न दिखाकर वीरगति को प्राप्त होता है वह वस्तुतः स्वर्ग का अधिकारी होता है कैसे अच्छा मृत्यु क्या है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के अलग हो जाने को ही हम मृत्यु कहते हैं सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों पांच प्राणों मन बुद्धि और अहंकार इन अठारह तत्वों से बना है सूक्ष्म शरीर के ये सब तत्व अन्य लोकों के अंश रूप से मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं और इन अंशों का उन लोकों में स्थित अपने अपने धन के साथ बराबर संबंध बना रहता है इसलिए मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव स्वीकार किया गया है जब स्थूल शरीर का वियोग होता है तब सूक्ष्म शरीर के ये तत्व प्रकृति के नियमानुसार अपने अपने धन की ओर चलते हैं सूक्ष्म शरीर के इन तत्वों में जिसकी प्रधानता होती है वही अपने अन्य सहचारियों को भी अपने धन की ओर खींच ले जाता है यही लोकांतर गति का वैज्ञानिक रहस्य है अब मनुष्यों में सामान्य रूप से मन की प्रधानता होती है और मन चंद्रमा का अंश है अतः श्रुतियों में कहा गया है कि मृत्यु होने पर मनुष्य प्रायः चंद्रमंडल में जाता है यदि मन तत्व की प्रधानता रहेगी तो मृत्यु के उपरांत वह सूक्ष्म शरीर के अन्य सब तत्वों को चंद्रमा की ओर ही खींच कर ले जाएगा इसी को पितृयान कहा गया है पर यदि कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से बुद्धि की शक्ति को बढ़ा ले और मन तत्व को दबाकर बुद्धि तत्व को प्रबल कर ले तो मरणोपरांत उसकी गति चंद्रमा की ओर न होकर सूर्य की ओर हो जाएगी क्योंकि बुद्धि सूर्य का अंश है बुद्धि तत्व के प्रबल होने पर वह सूक्ष्म शरीर के अन्य सब तत्वों को अपने धन सूर्य की ओर खींचकर ले जाता है यही देवज्ञान है योग ज्ञान और वैराग्य आदि इस बुद्धि तत्व को प्रबल करने के साधन है बुद्ध के आठ रूप सांख्य शास्त्र में बुद्धि के आठ रूप बताए गए हैं इन में चार सात्विक हैं और चार तामसिक सात्विक रूप हैं धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य चार तामसिक रूप इन्हीं के विरोधी हैं अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य अवैराग्य के पुनः दो रूप हैं राग और द्वेश इस प्रकार बुद्धि के पांच तामसी रूप हो गए अधर्म अज्ञान राग द्वेश और अनैश्वर्य पतंजलि अपने योग सूत्रों में बुद्ध के इन पाँच तामसी रूपों को पंचक्लेश कहकर पुकारते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेशा पंच क्लेशा अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं अधर्म रूप तामसी बुद्धि को अभिनिवेश रूप क्लेश से सूचित किया अभिनिवेश शब्द का शास्त्रीय अर्थ है मैं सदा बना रहूँ इस प्रकार की स्वाभाविक वृत्ति यह वृत्ति प्राणिमात्र में व्यापक है अब मृत्यु तो अपरिहार्य है वह एक अवश्य महावी नियम है एक धर्म है इसके विपरीत वृत्ति रखना अधर्म का ही द्योतक है इसीलिए अभिनिवेश को अधर्म का पर्याय माना गया है अज्ञान रूप तामसी वृत्ति को अविद्या रूप क्लेश से सूचित किया अज्ञान वस्तुतः ज्ञान का अभाव सूचित करता है फिर वह ज्ञान का विरोधी भी है अविद्यापद का भी यही ध्वनित अर्थ है अवैराग्य रूप तामसी बुद्धिवृत्ति बुद्धि के राग और द्वेश ये दो रूप पहले बताए ही जा चुके हैं और ये ही दोनों क्लेश के अंतर्गत भी आते हैं अनैश्वर्य रूप तामसी बुद्धिवृत्ति बुद्धि बुद्धि अस्मिता रूप क्लेश से सूचित हुई है अस्मिता का तात्पर्य है अहंकार और अहंकार आत्मा के ऐश्वर्य को ढक देता है आत्मा मुक्त है अपरिच्छिन्न है असीम है यही उसका ऐश्वर्य है पर अहंकार के कारण स्थूल या सूक्ष्म शरीर आदि को आत्मा मान लिया जाता है और इस प्रकार आत्मा को संकुचित और सीमाबद्ध कर दिया जाता है यही आत्मा का अनैश्वर्य है इस प्रकार अस्मिता ऐश्वर्य की विरोधिनी है इसीलिए उसे अनैश्वर्य का पर्याय माना गया